गजानंबूत्रणादिसेत कभी जजूपचारुभक्षण ओमा सुखो कविनाशकार नम ईश्वर्प s <laughs> अथ श्री हनुमान चालीसा श्री गुरुचरन सरो जर जन मुकुर सुधारे भरणसो जो बुद्धि जान के सुमेर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या कम हो जाएंगे कुछ पीछे की कुर्सियां भली है धीमे धीमे भरेगी लेकिन ये जो दृढ़ संकल्प है हमारे एक भजन का का, यही जीवन में चमत्कार लगता है बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं आशीर्वाद आज नवरात्र चल रही है उसकी भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र जो है वो हम लोगों का पर्व है कि माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो शिव और शक्ति उन दोनों से ही दुनिया चला करती शिव जी जो है हम सब लोगों के हृदय में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है कणकड़ हर जगह दुनिया की हर चीज में दुनिया बनाने वाले हैं और इन शिव की शक्ति है हमारी माता जी माया शक्ति प्रकृति उनके भिन्न भिन्न भिन नाम है अगर सच्चिदानंद भगवान अगर पिताजी हैं तो वो प्रकृति हमारी माता जी हैं बगैर माया के बगैर प्रकृति के कोई भी सृष्टि नहीं हो सकती आशीर्वाद नहीं हो सकता भजन नहीं हो सकता कार्य नहीं हो सकता इसीलिए हम लोगों को दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए वस्तुतः दोनों अलग जोड़ी हुई भैया हम ही सोचे कि भैया माता जी अलग गया और माताजी है और हम तो माता जी के भगवत हैं और शिव जी के नहीं है हमारा यह ज्ञान होगा रामायण में गोस्वामी जी बोलते हैं कि जैसे पानी और लहर अलग थोड़ी होते हैं जल और उसका रूप को अलग थोड़ी होते हैं वैसे ही शिव और शक्ति अलग नहीं होते हैं। शिव जी की प्राप्ति और दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में परमानंद हो जाता है धन हो जाता है कृतार्थ हो है और जिस समय हमको माता जी की भी कृपा होती है तो वही प्यार वही आनंद पार उमड़ने लगता है शक्ति प्राप्त हो जाती है कि आप समर्थ हो जाते हैं और फिर सेवा करा करते अब अपने जीवन का भी कोई कार्य हो सबके जीवन का हो आपके परिवार का हो देश का हो दुनिया का हो ऐसा जीवन जीते हैं जो सपनों को सार्थक कर पाते ये हम लोगों को माता जी का भी आह्वान करना चाहिए केवल ज्ञान प्राप्त हो कुछ कर ना पाए तो क्या मतलब भैया फिर तो अखबार के एडिटर बनोगे अखबार के एडिटर को आपको पता है सब सवेरे दूसरे दिन बताते हैं ऐसी दुनिया चल नहीं सकती है उसने यार इतने ज्ञानी हो तो करी ना दुनिया को इतनी मुसीबत है त्राही त्राही हो रही है और तुम ज्ञानी लोग बैठे हो ऑफिसों में नहीं यार हम बता सकते कल कुछ नहीं करते हम दूसरों को सवेरे सवेरे बता देंगे तुमको तो ये करना है वो करना है क्या मतलब यार ऐसे ज्ञान से हमारे पास ज्ञान भी होना चाहिए शक्ति भी होना ईश्वर को हम लोग बोलते हैं सर्वज्ञा है और सर्वशक्तिमान है ये दोनों जब तक नहीं होते ज्ञान और शक्ति जीवन में आशीर्वाद नहीं पड़ता इसीलिए हम लोगों के पूर्वजों ने यह ऐसे पर्व बनाए हैं कि दोनों समय की नवरात्रे साल में दो तो बार नौ नौ दिन का अनुष्ठान करो बढ़िया विशेष रूप से देखो कि शक्ति का जीवन में कितना महत्व तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग अनुष्ठान करें शक्ति की प्राप्ति तपस्या तो से होती है संकल्प से होती है कुछ ना कुछ व्रत अनुष्ठान कर लेना चाहिए या तो नव महान कर लो रामायण का या जो है दुर्गा सप्ती का नौ दिन तक पाठ करो और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी दुनिया में नवरात्रि की महिमा गाली ओबामा ओबामा ने देखा यार खाता भी नहीं, नहीं, नहीं करता और इतनी मीटिंग करा करता है कुछ ना कुछ होएगा चक्कर उन्होंने भी चालू कर दी नवरात्र उन्होंने हनुमान जी का विग्रह जेल में रचना चालू कर दिया है और नवरात्र चालू कर दिए योगासन चालू कर दिया बोला यार इस मोदी में कुछ ना कुछ है जो अभी तक हमको पता नहीं लगा है और बहुत सारे लोग हनुमान जी के भ्रत तो बहुत सारे वो जो एप्पल के मुखिया थे स्टीव जॉब्स एप्पल का आईफोन सबसे दुनिया में जो है ना वो महंगा सबसे ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने वाला वो बनाने वाले थे और वो हनुमान जी के परम भक्त थे यहाँ यूपी में नैनीताल के पास उधर एक स्थान है वहां एक बाबा जी रहते थे और उनके पास आके वो वहां आश्रम में रहे, रहे। और वहां उन्होंने जो है हनुमान जी की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त अब सोच लो यार हनुमान जी की भक्ति कहां से कहा ले जाती है क्या दुनिया में स्थिर और बन ऐसा उन्होंने दुनिया में कार्य करा है कि आज सब लोग आश्चर्य दुनिया उनकी वारवाई करती है और वो जो है बोलते हैं ये तो हनुमान जी की कृपा है धन्य हनुमान जी की कृपा बड़ी अद्भुत सी चीज है तो ये हनुमान जी की कृपा हनुमान जी भी शक्ति के नाम है उनको भी ऐसी कृपा मिली हुई है कि कोई काम असंभव ही नहीं हनुमान जी यही हनुमान चालीसाम लोग पिछली बार इक्कीसवीं चौपाई में पिछले दो तीन बार से विचार कर रहे हैं शायद है ना इक्कीसवीं हम लोग चौपाई में समय रम रहे गोते खा रहे हैं जैसे गंगा जी नर्मदा भैया में गोते खाते हैं ना और दो ही गोते का मजा थोड़ी है तीन गोते खाने तीन तर्पण करने चाहिए तीन गोते खाने चाहिए तो आज भी गोता खाना पड़ गया है एक गोता रह गया है भी। इतनी सुंदर सी चौपाई में और इस चौपाई में हम लोग को ये कहा गया है कि राम तुम्हारे तुम रखे हो त्या पैसा है ये चौपाई हम जब सुनते हैं ना तो हमारे अंदर रोमांच होने लगता है इतनी बढ़िया चौपाई इसमें हम लोगों को ये दिखाया गया है कि भगवान राम एक महल में बैठे हुए हैं कल्पना करो और हमारे हनुमान जी बाहर उनके रक्षक के तरीके से खड़े हो वो विराजमान और जब तक हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं होता है टिकट नहीं मिलती है तब तक वो उतना आज्ञा बिन्न पैसा हनुमान जी परीक्षा लेते हैं यार तू वहां जाने योगे हो कि नहीं और हो ना धोके आए हो कि नहीं हमारे राम जी के पास पहुंचे जाने हमारे राम जी के पास पहुंचने के लिए पात्रता चाहिए अब हम लोग को ये चौपाई जिस समय ऊपर से देखे तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी जैसे है वो कोई टिकट विकट काटते हैं और कुछ ना कुछ है? समझते हो ना आप लोग बाहर वाले क्या करते हैं तो इस तरीके से नहीं है हम लोग ने पिछली बार दिखा था देखिए दो बार से एक चीज तो यहाँ पे गोस्मी जी बोलते बगैर पसरे हो गए पसरना मतलब पूरा शरणा गति होना तो हनुमान जी जो है वो चाहते हैं जो राम जी के पास जाए वो पूर्ण रूप से शरणागत हुआ जब तक शरणागत होना नहीं समझोगे ना तुमको एंट्री भी देंगे और अगर हम दे भी देंगे ना तो वहां पे तुमको चोरी नहीं दे पोगे राम जी को देख ही नहीं पाओगे हमने आप लोगों को बताया था कि एक बार हमारे गुरुदेव कहीं प्रवचन कर रहे थे बड़ा जीवन प्रवचन होता था तो कोई सर्जन आए नए तो बातों से पूछा कैसा क्या प्रवचन था यार बहुत बढ़िया क्या सुना तुमने बोलते है, क्या भाषा यार उनकी अंग्रेजी भाषा है <laughs> तो पूरा प्रवचन वो नालाइज सुन केवल भाषा ही का चमत्कार देखता था एक साथ जो दूसरे थे उनके बाद नहीं यार ये भाषा नहीं क्या प्रवचन था बोला हाँ क्या सुना उसने क्या कहानी सुनाई लगे एक कहानी सुन रहे हैं एक भाषा सुन रहे हैं एक उनका उत्साह देख रहे हैं एक सज्जन हमारा शिष्य था वो वापस पढ़ने आया था राजस्थान से तो जिस समय आया तो उसके बाद उनके पिताजी वगैरह शांत हो गए उसको जल्दी घर वापस छोड़ छाड़ जान के जाना पड़ा तो गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाया था तो मन में कसर करेगी थी? ठीक है तुम तो बाद में एक बार बार वाला है उसमें आ जाओ हम हम तो नहीं रहेंगे कई जा रहे हैं लेकिन गुरुदेव वहां पर पुनः शिविर संचालन करेंगे आ गया और पूरा शिविर अटेंड और जब वापिस चला गया तो हमको उसने वहां जाके पत्र लिखा बोला महाराज जी बहुत कृपा रही आपकी आपने ये प्रेरणा दी हमको कि उनका शिविर अटेंड कर लें हम आपको कुछ अनुभव बताना चाहते हैं माला बताओ ये क्या बताना चाहते हो उसका पहले दिन जिस समय आए तो बाबा जी डंडा लेके आने सत्संग अब वृद्ध शरीर डंडा लेके चल रहे हैं हमने सोचा यार थोड़ी देर हो गई बाबा जी को जवानी में देखते तो क्या होगा क्या बोलेंगे आप तू गए प्रवचन में वो बैठे बैठा है तो वहां पर तो उन्होंने प्रवचन सुना बोलते हैं महाराज ऐसा लगा शुरुआत में लगा कि हम जवान हैं ये उड़ते हैं प्रवचन सुनने के बाद लगा यार ये जवान हैं हम उड़ा गए हम मरिए लोग हैं हमारा जीवन हमारा दिन उठना बैठना सोना जागना काम करना वहां पर भी बोलाया गया यार काम करने जाना है आज फिर से मंडे आ गया <laughs> मैं मंडे तो मंडे को होते हैं अब पागल करने वाला दिन आ गया है पुनः और एक शुक्रवार के लिए आपको पता ना लोग क्या बोलते हैं विदेशों में थैंक गॉड इट्स फ्राइडे जी आई एस कहीं पर भी जो है ना वो है आज तो शुक्रवार गया हर कल शनिवार और फिर संडे को भी छुट्टी काम कब हो जाए हमको जब काम जिम्मेदारी आती है कोई काम करना पड़ता है तो बंबई वाले बोलते हैं कंटाला हो रहा है कंटाला इनको देखो ऐसे उत्साह उमंग है जवानी है और शरीर नहीं झेल पा रहा है बस इतना है लेकिन उनकी ऊर्जा गजब की होती है हनुमान जी का भी जो है बहुत उत्साह उमंग ज्ञान उसके मूर्तिमान रूप है तो यहां वो बोलते हैं कि हनुमान जी जो है ना वो बाहर बैठ के कुछ परीक्षा लेते हैं और इतनी सुंदर इसीलिए चौपाई है कि कि ये जो है हम लोग को दिखाता है कि एक संत है जो दरअसल हमको भगवान के दर्शन के लिए तैयार करते है। हम मंदिर में भी चले जाए आप खुद भी अपने दिल में हाथ रख के देखो कि जब जब मंदिर में जाते तो क्या देखते हो आप सामान्यतारा हम लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ आशीर्वाद मानते हैं हाँ? बलभुति विद्या देवु या महाराज जी भगवान ये चाहिए वो चाहिए ये समस्या वो समस्या अनेकों समस्या रहती है दुनिया में हम लोग ऐसे समर्थन की तरह भगवान को देखते हैं जो हमारे मनोकामना की पूर्ति के लिए निमित्त हो जाएंगे हमको आशीर्वाद मिल जाएगा भगवान को देखना थोड़ी होता है जो व्यक्ति अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वो भगवान को समर्थ जरूर देख रहा है लेकिन सामर्थ्य हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम अपने स्वार्थ को देख रहे हैं हमारी मनोकामना भगवान के भी सामर्थ से ऊपर बैठी हुई देखो जो मांगते हो वो भगवान से ऊपर होता है जब भगवान से भगवान को मांगो तो भगवान आपके हृदय न सर जब भगवान से हम दुनिया की कोई चीज मांगे तो वो चीज भगवान से ऊपर बैठी हुई है अब जिसके पास भी जाओ उसके पास कुछ मांगो हो, तो निश्चित रूप से ये साधन हो गया वो साध्य हो गया ये मीन्स हो गया वो एंड हो गया अब जब भगवान के पास गए तो हम किस चीज को अपने हृदय में बैठाए है हुए हैं क्या देख रहे हैं बड़े कम लोग भगवान को देखते हैं इसीलिए हनुमान जी जो है ना वो हमारी ट्रेनिंग करवाते हैं वो बोलते यार तुम जा तो सारे तू चाहते भी हो सुंदर चीज ये है कि तुम्हारे अंदर आज भगवत दर्शन की उत्कंठा है लेकिन भगवान का दर्शन आसान नहीं होता है इसीलिए यह चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है हम इसको देखते हैं कि यहां पे गोस्वामी जी हनुमान जी को गुरु की तरह बता देखिए गुरु का काम क्या होता है गुरु का काम हमको भगवान का ज्ञान देना होता है गुरु को विंद दोनों तो खड़े काकेला हो पाए भलीहारी गुरुआत जिनको विंद दियो दिखाएं। अगर गुरु ना हो तो हम भगवान को देख भी नहीं पाए कविदास जी बोलते दोनों खड़े हों भैया पहले तो हम अपने गुरुदेव की वंदना करेंगे क्योंकि उन्होंने हमको वो दृष्टि दी उन्होंने वो हमको ज्ञान दिया कि भगवान क्या होते हैं हमको पता ही नहीं था यार था। हम भगवान को तो कोई रूप समझ रहे नु? क्या भगवान मीलाम गुजर श्यामल को मलांग कर्पूर गौरुम करना होता ये जो रूप हम भगवान का देखते हैं प्रारंभ में ठीक होता है लेकिन गीता के अंदर एक जगह भगवान बोलते हैं अब जानती मां मां हमारे भक्त लोग आते हैं ना हमको केवल शरीर ही देखते बोलते हैं बड़ा क्या बात क्या नीली कंति है आपकी क्या उत्साह है क्या उपमंग है क्या, क्या, क्या, क्या पीतांबरी है? <laughs> है हमको लगता है कि ये बेचारे बच्चे लोग हैं हमको जानते नहीं है बल्कि हमारी अपमानना करते हैं अब जानती मां मूढ़ा भगवान की क्षति मूढ़ लोग या ज्ञानी लोग हमारी अपमानना कर रहे हैं हमको देखो ना भगवान आपको देखना तो चाहते मगर हम है कौन हनुमान जी बोलते भाई इसलिए बैठे हुए है। हैं हम राम जी के द्वार में बैठे हैं तुमको ये दिखाने के लिए कि भगवान राम के दर्शन होते कैसे सोचा आपने कितनी महत्वपूर्ण तो चीज है तो जो कार्य हमारे गुरुदेव करा करते हैं उस रूप में हनुमान जी को यहाँ प्रस्तुत करके बोलते हैं कि भगवान राम तो यार आपके हृदय में हमारे हृदय बैठे हुए हृदय में ही नहीं गुस्तानी जी तो बोलते हैं में सब जो कण कर्ण में राम जी है दिख रहे हैं श्रद्धा से बोल रहे हैं हमको तो दिखते का दिख नहीं है और खासकर ये जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान और चीन इनमें तो हमको बिल्कुल नहीं दिखाया पड़ता है बल्कि अभी जो डोकलाम वोकलाम हुआ उसके बाद तो चारों तरफ शहर में भी बोर्डिंग वोर्डिंग आने लगी चीन का को कोई सामान नहीं ले गया चीन हिल गया इतना जो आता है चीन से यहाँ बुला के यार हमारा सभी माल बंद हो जाएगा सुधर गया वो बड़ी दादागिरी देखा रहा था खुद ही चुपचाप डोकलाम से निकल गया और उसके उपरांत ये बुलेट ट्रेन वगैरह कभी जो हुआ पूरा एग्रीमेंट जापान और चीन में विश्व के मंच पे कंपटीशन चल रहा है बुलेट ट्रेन बेचने का दोनों बुलेट ट्रेन बेच रहे हैं और मोदी जी ने बुलेट ट्रेन से ले ली तो खाए <laughs> बहुत बड़ी नजार है उसकी और बहुत ही सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है उसकी तो वो जो है अपना कार्य करने के लिए कितने आतुर तो जो यहां पे कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ सामर्थ्य है कुछ हमको जो है वह क्या हम बोल रहे थे ज्ञान की प्राप्ति तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति है हनुमान जी जो है वो तैयार करते हैं हमको तैयार करते हैं तभी जाके राम जी कण में अभी लोग हम कहां आतंकवादी इंसान कहां देखे राम जी को डेली हमारे सिपाहियों को हम सारे बलिदान देते रहते हैं हम लोगों की रक्षा के लिए अपना परिवार उसके बच्चे आप हो जाते हैं केवल हम लोगों की रक्षा करने के लिए ऐसे आतंकवादी में हम क्या राम जी को देखें नहीं महाराज जी राम जी हर जगह नहीं जगह तो हमारे पास एक संस्था की कोई बात देखती है हम तो उनका नाम आप नहीं बताएंगे संस्था का वो, वो प्रयोजन नहीं है उनके विचारों का दोष हम देख रहे वो बोलते हैं महाराज जी हर जगह आप बोलते हैं राम जी हैं कैसे हर जगह राम जी हैं ये दुष्टों में ये राक्षसों में ये चोरों में उचकों में और आतंकवादियों में अगर आप हर जगह राम जी को बोलेंगे तो राम जी की जो पृष्ठी हो जाएगी जी कुछ कर नहीं सकते आप सब ये राम जी है तो क्या कर रहे हैं इनके अंदर आप बैठ इतना मुसीबत कर रहा है अपने लिए भी दुनिया के लिए भी और आप राम जी वहां बैठे हुए इसीलिए महाराज जी भले रामायण में कहा हो गीता पे कहा हो उपनिषदों में कहा हो उसका भिन्न निकाला करो राम जी हर नहीं है बोला भैया फिर कहा है उसके मुखर अपने लोग और उसके पास रिमोट जानते हो ना रिमोट वो रिमोट है रिमोट से दुनिया चलाते आप टीवी चला सकते हो और आप जितना नहीं चला सकते क्या बोला तुम्हारी अकल में नहीं बैठता है इसीलिए तुम वेदों का भी अमेंडमेंट कर रहे हो राम जी सब में है चोर में भी राम है दुष्ट में भी राम है वाल्मीकि में भी राम जी थे नारद जी जैसा शब्द मिलना और वो देखो कैसे परिवर्तन हो गया हर व्यक्ति के जीवन में कई बार रहती है कि गलत विचार आ जाते हैं ठीक है आ जाते हैं लेकिन अच्छा अगर दिशा मिले ज्ञान मिले तो फिर से गाड़ी सुंदरता उभरने लगे ये जो सबके अंदर निहित सुंदरता है आनंद है बड़प्पन है उपहारता है यही हमारे राम जी सबके अंदर है ये जानवर लोग हैं ना इतने प्रेमी लोग हैं आपको क्या होता है आप जो तो भी वर्षों से आ रहे हो इनको देखते हो ना देवता लोग हैं उसमें किसी को आज तक कभी कुछ कराएगा समझते हैं अब ये है कौन कौन आ गए <laughs> भगवत इच्छा से ही आ गए हमने लाए भी नहीं लेके भगवान नहीं भेज दिया सब लोग इतने प्रेमी होते हैं इतने उतार होते हैं हम तो इन लोगों से भक्ति सीखते हैं कि अगर स्वामी सेवा सीखनी है तो शिक्षा कौन सीखा है यही प्रेम यही आनंद सब में है ना एक तो राम जी है सबके अंदर सुंदरता है सब कोई बच्चा अगर विकृत भी हो ना आशा मत छोड़ो निश्चित रूप से समझना कि इसके अंदर सुंदरता भी है मानता भी है बस उसको उभारने वाला चाहिए किसी के बारे में कभी भी निराश मत शिक्षकों की यही महानता होती है कि सब के अंदर महानता देखते हैं निहित है और उभारने का काम करते तो राम जी हर जगह विराजमान है ये हमको दिखाने वाला देखने वाला चाहिए और आज यदि नहीं हम और आप की आत्मा भी हुई राम जी है। हम भी अपने राम जी से अलग नहीं है और दुनिया में सब चीजें राम जी से अलग नहीं है कल तो यह राम जी को ज्ञान दिला अब पहुंच तो गए राम जी के दरबार में उसके बाद पूछ के आए महाराज जी कपड़ा कहां का है शिल्क है, है क्या अहिल्या हाँ। जी ने जो है ना सीता जी को एक कपड़े दिए थे उनके पास जब गए थे दर्शन करने तो उन्होंने साड़ी दी और ऐसी साड़ी दी दी जिसको कभी प्रेस नहीं करना पड़ता जो कभी गलती नहीं होती आजकल के टेरिकॉर्ड टेरिकॉर्ड पीछे रह गए उसके सामने ऐसी चीज भी उन्होंने हम लोग यही देखते रहते हैं किसी इंसान को भी देखते हैं उसके हम क्या चीज देखते हैं क्या हमको सब में राम जी दिखाई पड़ते हैं हनुमान जी बोलते हैं यार अब तुमको जान तो दे राम जी को देख पाओ इसीलिए राम यहां हनुमान जी को गुरु रूप से दिखाएगा इसलिए हमको बहुत प्रिय है गुरु की वंदना यहां पे करी जा रही है जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक राम जी कनक में दिखते ही नहीं यार हर जगह हमारे प्रभु हैं लेकिन हमारी आंखें अज्ञान तिविराध्य ज्ञानांजन चला गया चक्षुर्मी तम यह ना श्री हम उन गुरुदेव को नमन करते हैं जिन्होंने हमारी आंख से तिव्र रोग हटा दिया ऐसा कोई अंजन लगाया ऐसा कोई काजल लगाया कि हमको जो है दिखने लगा पहले यही सब चीजें देव को दिखी नहीं थी ये काम यहां पर हनुमान जी कर रहे हैं ये बताया जा रहा है रामवा दे तुम रखवा दे वो कद आज्ञा दिन भगवान जी के जीवन में जो एक शिक्षा है वो शिक्षा शरणागति की शिक्षा वो बहुत ही गहरी है वो भक्ति के आचरण हैं और भक्ति की प्राप्ति बोला कि देखो एक तो थोड़ा राम जी का ज्ञान हो और जो ज्ञान हो साथ साथ भगवान की परम भक्ति हो जब तक तुम ये ज्ञान और भक्ति की श्रेणी नहीं लोगे ना पास पास नहीं मिलने वाला है ना नहीं मिलेगी और यहाँ पे एंट्री ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि अंदर ही कमरे में जाना है यार कभी जाकर एंट्री हुई थी सामने खड़े हुए तो भी तुमको नहीं मिलने वाले तो ये जो ज्ञान और भक्ति हम लोग को है इसमें भी हमको आचार्य लोग बोलते हैं कि देखो शुरुआत में तो तुम केवल भगवान के अस्तित्व की श्रद्धा रखो और अस्तित्व की श्रद्धा के भक्ति उद्भर भक्ति प्रारंभ होती पहला कदम भक्ति होता है और उसके उपरांत जब आदमी भक्त तो हो जाता है जब अच्छा लगने लगता है तो समय भी मिल जाएगा कई तो बार लोग बोलते हैं यार समय नहीं मिलता काफी बिजी हैं हम कहते तो हैं बिजी बिजी बुझ नहीं यार तुम्हारी पसंदगी में कुछ और ज्यादा लिस्ट के ऊपर है यह लिस्ट के नीचे जिस दिन ये चीज ज्यादा तुमको प्रिय हो जाएगी तुमको टाइम मिल जाएगा तो हमारी जो है ना प्रिय होता है जो अच्छा लगता है हमको उसके लिए टाइम हो था है उसको गहराई में भी, भी जाते हैं तो ये सिद्धांत है कि अगर हमारे अंदर भगवान की भक्ति हो जाती है तो भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा और भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान को देख पाएंगे समझ पाएंगे यहां पे जो है एक प्रसंग हमको हमने आपको पिछली बार रेफरेंस दिया था कि भक्ति की प्राप्ति के लिए रामायण में वो शबरी का प्रसंग जो आता है उसमें नवधारा भक्ति का उपदेश मिलता है उसको याद कर लेना चाहिए इस प्रसंग में क्योंकि हनुमान जी खुद जीते हैं उस चीज और अपने जीवन से सबको शिक्षा देते हैं कि यहां राम की भक्ति ऐसे प्राप्त होती है अगर तुमको भक्ति प्राप्त हो जाती है तो तुम्हारी रुचि हो जाएगी तुमको अच्छा लगने लगेगा तुमको समय मिल जाएगा तुम्हारी ऊर्जा भी लगेगी तुम्हारा ध्यान होगा तुम्हारा चिंतन होगा सब हो जाएगा अगर तो तुम्हारे अंदर भक्ति होगी जो चीज भी तुमको प्रिय होगी उसमें न थकावट होने वाली है न कंटाला होने वाला है कुछ नहीं होएगा मजा आएगा उसको घंटों घंटों कथाओं में लोग बैठे रहते हैं और उनको पता ही नहीं लगता बोलते हैं यार अभी तो शुरू हुआ है आ? और अभी जो है वहां खत्म होने की बात कर रहे हैं ये भक्ति की परिवार है तो यहां पर हम लोगों को भक्ति की प्राप्ति के लिए वो प्रसंग स्मरण करना चाहिए क्योंकि हनुमान जी केवल अपने शब्दों से ही नहीं अपने आचरण से हमको भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं और ये बोलते हैं कि तो निश्चित रूप से समझो अगर तुमको ये भक्ति प्राप्त हो जाएगी ना तो राम जी का ज्ञान प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा शबरी जी का प्रसंग हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोगों से शेयर करते हैं कि वो शबरी जी, जी जो है ना एक बेहनी थी और बड़ी सात्वी भाव की थी सेवा करा करती थी उनको संतों की सेवा बहुत अच्छी लगती थी तो एक वहां पे मतंग ऋषि जी हुआ करते थे उसी जंगल में मतंग जी के आश्रम में वो पहुंच गई तो उनको जो है पहले तो एंट्री नहीं मिली काफी हम के बाद जो है ना मापदंड ऐसे स्ट्रिक्ट हुआ करते थे तो उनको एंट्री नहीं मिली तो बोला कोई बात नहीं हम जब सब लोग सो रहे होंगे ना तो आश्रम में जाएंगे और साफ सफाई कर लेंगे ना हम इतनी सेवा करेंगे तो, तो सवेरे सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त से पहले भी ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग जो है वो उठा करते थे उसे पहले जाती थी पूरी साफ सफाई आश्रम की करना जंगल में आश्रम था पत्ते वत्ते पड़े होना और लकड़ी वकड़ी इधर होना सब साफ साफ करके बिल के रख थी वहा सब लोग को दिखता था कि कोई न कोई यहाँ बहुत ही अच्छा व्यक्ति है सेवा करा करता है धीमे में पतंग ऋषि की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने बुलाया उनको बड़ी प्रसन्नता भी व्यक्त करी उन्होंने खुद अपने ही व्यक्तिगत आज्ञा से उनको आश्रम में रहने और सत्संग सुनने की अनुमति बड़ी उदाहर ज्ञानी लोग के लिए सब अच्छी गुण देखते हैं इसीलिए सबको सबसे तो वो आश्रम भी आने लगी फिर उसके उपरांत उनकी सेवा करते करते वो बहुत ही भक्ति थी उनकी मतंग ऋषि जी के जाने का समय हो गया जब काफी वृद्ध थे वो तो उस समय जब पता लगा कि वो जा रहे हैं तो शवरी जी गई उनके पास बोला महाराज जी आप जिस आनंद में हैं आप जिस ज्ञान में रहते हैं हमको वो ज्ञान कैसे मिलेगा कब मिलेगा तो उन्होंने बोला कि देखो शवरी तुम्हारी सेवा तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं और हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि जिन राम में हम रमा करते हैं वो राम तुम्हारे पास आके खुद तुमको दर्शन कर इसीलिए तुम पूरा निश्चिंत रहना, हमारे ये वचनों को ध्यान रखो और तुमको जो है वह या आशीर्वाद अवश्य मिलेगा हम उन्हीं राम में रमा करते हैं उनके तथा तुम्हें रमा करते हैं। इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि हमारे गुरुदेव ने हमको कह दिया है तो मिलेगा उसके बाद उन्होंने जो है अपना स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया पदमाशन में बैठे और शरीर को छोड़ दिया मतलब तो ऋषि जी का वहीं पे समाधि बनाई गई थी जंगल में उनके आश्रम में यह सब होता रहा ये जो है पास में कुटिया बना के वहां उधर ही वो दरी हो रहा कर और इतना दृढ़ विश्वास अपने गुरुदेव पे है कि राम जी आएंगे तो डेली सोचती थी शायद आ जाए कभी शंका ही नहीं हो रही कि नहीं आएंगे ये तो बात ही नहीं क्योंकि गुरु का वचन है और जो अपने गुरु के वचनों के प्रति भी आदर नहीं करे क्या करेंगे गए है कहीं का नहीं तो उसके मन के अंदर दृढ़ विश्वास रहता रोज एक आकांक्षा रहती थी तो नहा तो के साथ तैयार होके और वो अपने कुटिया के तरफ सामने जो रास्ता था उसको पखार के उसको साफ करके और रंगोली बना के कुछ फूल वूल ला के और फल भी ला के डेरी फल फूल सफाई की इसी पथ से राम जी आएंगे धीमे व्रत तो हो गए शरीर उसका जर्झर हो गया लेकिन उस जो है के मन के अंदर कोई शंका नहीं कहते थे कि दांत वात भी बेचारी के गिरने लगे थे पीठ जो है कुबड़ से हो गई थी लेकिन डेली उसका दिन ही चालू होता था कि आज ही वो दिन है आज राम जी और एक दिन वो दिन आ गया दशरथ नंदन जगदीश्वर मनुष्य रूप धारण करके शबरी जी के कुटिया के पास पता लगाए कि लक्ष्मण जी के साथ वहां पधारे गए अब आप उसकी हालत सोचिएगा क्या हालत हुई होगी अपने गुरुदेव के वचनों के प्रति उसका जो दृढ़ विश्वास था वो आज सिद्ध तो हो रहा था उसके मन में तो यही था कि यही है पता नहीं था गुआ लेकिन श्रद्धा की महिमा होती है गुरु भक्ति की महिमा होती है और जिस समय राम जी वहां आए ना कुछ बोला बाला इनके ऐसी सेवा चरणों की करी उन्होंने फूलमालाए डाली फूल से जो है वर्षा करी बैठाया और शबरी के प्रसिद्ध वेद ये मन में संकोच की कहीं पे कोई गलत ना दे दिया जाए वो चक चक के राम जी को खिला रही थी और राम जी बड़े लक्ष्मण जी को थोड़ा सा लग रहा था <laughs> यार ये तो है। ब्रश भी नहीं करती है और दातून भी नहीं करती है और दात में से बदबू भी आ रही है वृद्ध हो गई है बता नहीं क्या हो गया है और ना? राम जी प्रेम जी और भरत ने लक्ष्मण को भी दे देते जब लक्ष्मण को राम जी देते दे थे, थे तो खाना पड़ोस को लेकिन इस प्रकार से वहां पे उनका पूरा आदित्य वहां फिर राम जी ने स्तुति करी राम जी जो है शबरी की स्तुति करते बोला हम हाँ तुमको आज जो है ना वो नवधा भक्ति के बारे में बताएंगे तो उस प्रसंग में हमारे जो है वो रामायण के अंतर्गत एक रामायण में नवदा भक्ति अलग है और भागवत में नवदा भक्ति अलग है थोड़ा बहुत ही क्रम का भेद है मूल चीज नहीं भेद है लेकिन वो प्रहलाद के प्रसंग में आती यशवरी जी के प्रसंग में आती तो यहां पर तो जो है वो राम जी कहते हैं नौधान भगती कहां तो ही पाई पाही समधान ध्यान से सुना तुम तो कौन बता रहे हमारी भक्ति की प्राप्ति के लिए नौ सोपान प्रथम भगति संतन कर शंगार सबसे पहली चीज यही होती है अच्छे लोगों का साथ अच्छा लगेगा कहीं पर भी कोई संत है जो भगवान में रमा करते हैं निर्मल मन है उतार मन है सदैव जहां पर चर्चा भगवान की होती है भगवान के ज्ञान की होती है भगवान की भक्ति की होती है कभी कोई अपनी चिंता नहीं होती है अपने मन में कोई विकार नहीं आता है ऐसे लोग संत लोग हैं जो सत्य में रमता है वही संत है ऐसे लोग अच्छे लगे देखो दुनिया में हर तरह के लोग हैं हैं, विकारी भी हैं, है, दुष्ट भी हैं, नालायक भी हैं, वो भी है दुनिया में लेकिन अच्छी बात ये है कि ऐसे गोर कलुग के बावजूद भी यहां को अच्छे लोग मिल जाते हैं क्योंकि बड़े अच्छे जो है परिवार में साथी लोग मिल जाते हैं शरणागति होती है प्रेम होता है हमारी खुशी के लिए कोई ऑटो में जाके काम करता कोई हमारे हित के लिए सोचता है और जब भी मौका मिले तो भगवान का ज्ञान भगवान की भक्ति अच्छा लगता है कुछ कुछ होता है अच्छा। जिस समय भगवान का भजन सुनो तो अच्छा लगता है। उदाहरणता हमको तो याद है जिस समय रामायण प्रसंग होता है ना सीरियल आता था सामान्यतः जो है ना हम वेदांत के स्टूडेंट हैं ज्यादा भावुक भावुक नहीं होते लेकिन रामायण में जहां जहां हम प्रसंग आते थे तो बड़ी सेवा बड़ी शरणागति हमारे हाथ में आंसू आ जाते इतना अच्छा लगता था कि कोई किसी की खुशी के लिए जी रहा है कोई अपने सुख के लिए नहीं दूसरे के सुख के लिए सोच रहा है लक्ष्मण जी को अपनी कोई चिंता नहीं हो रही राम जी की सेवा के लिए पूरा घर वार राज्य धन दौलत सब त्याग रहे हैं अलग ही लोग दिखाई पड़ते हैं और कहा जो है हमारे भरत लाल जी पूरा केवल तीन वोट विरोध में से कोई वोट विरोध <laughs> निष्कंठक राज्य मिल रहा था अपनी चिंता ही नहीं सब लोगों को बोला है कि यार हम लोग को जाना चाहिए एक बार कोशिश तो करनी चाहिए राम जीव को राज्य देने के लिए अनुचित हुआ है यह गलत हुआ है और गलत हुआ है क्योंकि हमारा व्यक्तिगत लाभ हो रहा है तो चुपचाप बैठे रहो उस ऐसा नहीं करना चाहिए पूरी की पूरी अयोध्या इंक्लूडिंग कई साथ में और उनके जो है सिपाही लोग फौज और पंडित वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए मुकुट की तैयारी करके पूरा राज्य अभिषेक करने के लिए सेना भी साथ में ले जा रहे हैं कि वहां पे तो की समाधि देंगे है सर्व करने के लिए पूरे दृढ़ दृष्टि से पहुंच गए अलग ही लोग हैं अच्छे लोग हैं जो अपने स्वार्थ का न सोचे दूसरे के लिए आउट ऑफे जाके सेवा करें हर समय ऐसे लोग हुआ करते हैं हम तो अपने आप पे जो है कश्मीर की डीडी समस्याएं सुनते हैं कि केवल देश के लिए अपने व्यक्तिगत परिवार बच्चों को नाना करके वहां पर सेवा जान की बाजी में अलग ही विचार है उन का अच्छे लोग जो किसी और के लिए जीना सीखे वही जो है महान हुआ और अगर साथ ही साथ भगवान का भजन तो कर रहा है लेकिन संतों की विशिष्टता केवल खुद ही मजा लेना नहीं होता दूसरों को ज्ञान देते हैं इसीलिए सत्संग करना हनुमान जी बोलते हैं राम जी के पास एंट्री तो चाहिए तुमने करें सत्संग नहीं मिलता नहीं। राम जी के दर्शन के लिए आतुरता है तुमको और अभी देर तुमने जीवन में कोई सत्संग नहीं करा ऐसे लोगों का साथ रखो तुम नहीं कर पाओ कोई बात देखो यहां पे तुम्हारे हृदय में आशा की किरण जग जाएगी अगर ऐसे लोगों के साथ उठे बैठोगे इतना निश्चय कर लो और कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, आज कोई बात नहीं संघ का इतना प्रभाव पड़ता है हम किसके साथ उठते बैठते हैं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता पर। है नारती सूत्र में नारद जी बोलते हैं दो संघ है सर्वधव त्याज्य छोटी बुद्धि वाले विकारी अभिमानी दूर रहो ये इन्फेक्शन जहां पे किसी का भयंकर इन्फेक्शन होता है ना सवल के व्यक्ति होता तो छोटी बुद्धि बहुत खराब इन्फेक्शन होता है बहुत चलता लग जाता है तो इस तरीके से जो अच्छे लोग हैं ना उनका साफ पहली भक्ति यही है जिसके मन के अंदर सत्संग अच्छा लगने लगे और यही है कि हमारे वहां जाना हम तो उठ के जाओ खुद जाओ जहां पे सत्संग होता है हम तो कई बार ये विदेशियों को देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि अपने हिंदुस्तान में हमारे आश्रम में आपने कई बार देखा है ना सब बुरे लोग कई बार एक आध दिखाई पड़े जाते हैं कहा से आए हैं हमसे कोई बोले कि अफ्रीका के जंगल में वहां पे बाबा जी रहते हैं जाओ जाओगे आत्म हम दूसरे मोहल्ले में जाने में कंटाला उत्पादन करते हैं कितनी आतू है। और यहां आने के बाद उनसे रोजाना पड़ेगा अरे लोग महाराज इतनी कीमत नहीं सर मोड़वा देंगे धोती पहन लेंगे छोटी रख लेंगे नाच लेंगे गा लेंगे हरे रोमो हरे कृष्ण बोला भी नहीं आता ठीक से भगत मतलब तारीख की बात है कितनी हाथ उड़ता तो है हम तो यहां भी जो आते हैं ना उनको देखते कुछ भी बता लो पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और उसको आत्मसाध कई लोग की कठानें भी होती है कई परेशानियां भी होती हैं लेकिन इतना तो उनको आदर देना चाहिए कि इस ज्ञान की आतुरता है। तो जिस व्यक्ति के मन के अंदर ज्ञान की आतुरता हो और आगे बढ़ के ऐसे लोगों का साथ उतरने के उसको भक्ति का आशीर्वाद मिलना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग और वहां पे जिस समय है देखो बहुत सारी चीजें होती हैं संतों के साथ में जब कथा सुनने का मौका मिले ना राम जी की महिमा राम जी की कोई लीला ना, उनके तत्व का ज्ञान तो जो राम जी की कथा होती है उसमें तो कुछ ज्यादा होता है कुछ कुछ होता वाला जो है ना वो ज्यादा होने लगता है कुछ ज्यादा ही मजा आता है उससे आज बहुत आज ऐसे प्रसंग की रहना लाइया आज का प्रसंग आज राम जी की महिमा जब राम जी की कथा अच्छी लगने लगे तो आपकी प्रोग्रेस हो गई आप दूसरे कक्षा में एंट्री आपको मिल गई है दूसरा सोपान हमने प्राप्त कर लिया है ये लक्षण है ये वहां पे राम जी बता रहे हैं आपको ध्यान रखना यह शबरी जी को राम जी के अंदर है और उसने ये बात शबरी जो है ना अब आगे तो ये बोलते हैं कि शबरी यह नौ की नौ भक्ति सब तुम्हारे अंदर है हम तुमको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि तुमको करना है हम तुमको निमित्त बना के दुनिया को बता रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति किस क्रम से करी जाती है तुमको सत्संग अच्छा लगा देखो कहां पर तुम जाके जो है पतंग ऋषि जी की सेवा में ऐसे अच्छे लोगों के साथ कैसा आकर्षक है तुम्हारे जहां जहां तुमको मौका मिला ये सब कथा सुनने के लिए तुमने खुद आगे बढ़ के वो चीजों तीसरी भक्ति को बोलते हैं कि गुरु जी देव के चरणों का सेवा हो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अपान पूरे निरभिमानता से आपके जो गुरुदेव हों जो भी आपके जीवन में ऐसा ज्ञान प्रेरणा देते हैं अच्छी अच्छी बातें बताते हैं निरोमानता से अपने गुरुदेव की सेवा करना आप सोच लो ये बहुत बड़ी चीज है हमको तो गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए और गुरु की जो है वह हम सेवा करें ये हमारी भक्ति का एक बहुत ही ऊंचा चरण होता है गुरु की प्राप्ति हो जाए तो बाकी सब आसान जैसे कोई डॉक्टर अच्छे मिल जाए यार फिर तो निपट जाओगे ना सब बीमारी उमारी से अच्छे लोग मिल जाए समर्थ लोग मिल जाए ज्ञानी लोग मिल जाए गुरु की पता महिमा क्या होती गुरु ने अपनी जो विकार है अज्ञान है तो निपटता है निपटा लिया है वो दूसरे के अज्ञान को दूर करने में सक्षम हो उनके पास ये विद्या होती है कि वो दूसरे को करुणा से उसके धरातल पे आते हैं और उसके बेकार दूर करते गुरु को कहा जाता है वो ऐसे दीपक हैं जो हमारे अंधकार को खत्म कर देते हैं कितनी बड़ी चीज है जिस दुनिया में किसी को पड़ी नहीं है किसी किसी को कोई सुख दुखो तो क्या लेना देना यार तू तो खाओ पीओ मस्त रहो जैसे कर्म करोगे भोगे हमको क्या करना अच्छे कर्म करो अच्छे करो तो सुखी रहोगे लेकिन यहां इसी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास उतर के आते हैं और उंगली पकड़ के हमको क्या देते दे हैं दे दे। गुरु की सन्निधि का अनुभव लेना चाहिए बाकी कोई दुनिया भर की चिंता नहीं है पूरी स्वतंत्रता हमको मिलती है बस हमारे अंदर ज्ञान को दूर करने और राम जी का ज्ञान देने का ऐसे लोगों का जो है ना वो देखिए गुरु का उपदेश उनके मुंह से हमारे कान में होता है ऐसा नहीं है उनके दिल से हमारे दिल में होता है इसीलिए शिष्य का लक्षण ये है कि जो गुरुदेव के साथ दिल अपना तार जोड़ ले जैन दिल से होता है उनका ज्ञान ना उनके दिल में है इसीलिए जब हमारा दिल उनके दिल से जुड़ता है आपका हृदय उनके हृदय से जुड़ता है तो वो ज्ञान हमारे पास है। तो हमारे मन के अंदर श्रद्धा होना भक्ति होना उपलब्धता होना उनकी बातों को बड़े खुले मन से चिंतन करना दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं माता मतलब पिता का रिश्ता कितना आशीर्वाद जन्म दिया लाल भोषण करा जब हम समर्थ भी नहीं थे तब तो हमको धीमे धीमे किसी ने देखभाल करी उठना बैठना सिखाया पढ़ना लिखना सिखाया अनेकों कष्टों में हमारी देखभाल करी कितने दिव्य लोग हैं इसीलिए वेद भी बोलते हैं कि ये पहले भगवान है मातृदेवो भवा देवो भवा अचानक देव तो कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए भरभूत स्वरूप होने चाहिए और इनमें गुरु का स्थान तो बहुत ही अनुपम हुआ करता है ऐसे गुरु का जब उनको प्राप्ति हो जाए और फिर उनकी सेवा अगर हमको ऐसा सौभाग्य मिले जो कि सबको मिलता नहीं है हम देखते हैं दुनिया में भीड़ तो बहुत है एक तो संत कम है और संतों का प्रतिशर गति वाले लोग भी थोड़े कम होते हैं जो अगर चाहे तो टाइम मिल जाता है चाहे तो परिवार के लिए टाइम मिल जाता है ना चाहे तो भोजन के लिए भी टाइम मिलता है ना अरे भोजन के लिए तो निकालना पड़ता है महाराज जी भोजन के लिए टाइम भी मिलेगा गाड़ी जल्दी से ले गए वैसे ही अगर अच्छा ज्ञान होना तो गाड़ी चलेगी जिस दिन ये बात बैठ जाए तो ज्ञान के गुरु के लिए भी लाइफ मिल जाता है सन्यासी हो पूरी दुनिया छोड़ के ज्ञान के लिए समर्पित हो गए कितनी बड़ी बात है केवल हमारी प्राथमिकताओं का तो प्रश्न है केवल इतना यहां पे हनुमान जी राम जी बोलते हैं कि गुरु की प्राप्ति श्रद्धा से तुम्हारे जीवन में कोई गुरु आना चाहिए अवश्य गुरु होना चाहिए बगैर गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है दुनिया में कोई ज्ञान बगैर गुरु के नहीं होता संगीत सीखना हो के बगैर गुरु के सीखोगे सारे गांवों तो पता नहीं लगता है एक बार हमारा विचार हुआ कि यार ये सारे काम तो समझना है अपने अभी ही कर लेते हैं चलो आजकल तो इंटरनेट भी है तो हमने लगा है तो लगा समझ भी नहीं है सा और रे में फर्क क्या होता है कोई इतना प्यार से समझाता है तो आदती है ओ ये मतलब है इतना पिछ में फर्क हो जाता है इतना उसके सुर में फर्क हो जाता है वो होता है और कोई लोग इतने प्यार से लगे रहते हैं समझाते हैं। हमारा प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम हो जाता है इसीलिए जब शरणागति हो जाती है ना गुरु के पास तो हमारा प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं हो जाता उनका हो जाता है तो ये तीसरी भक्ति जो है राम जी यहां बताते हैं कि तुमने भक्ति की एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सीढ़ी प्राप्त कर ली है अगर तुमको कोई गुरुदेव जीवन में मिल गए हमारी श्रद्धा बैठ गई हमारी भावना बैठ गई हमारी शरणागति हो गई और उनका आशीर्वाद मिलने लगा देखो जैसे अपने घर में शादी में होती है ना एक रिश्ता बनाते हो जैसे अपने पति पत्नी का संबंध है संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है वैसे ही गुरु के साथ संबंध होता है ज्ञान की प्राप्ति का संबंध है पूरे श्रद्धा विश्वास का संबंध है एक ऐसे कोई ज्ञानदाता हमारे जीवन में आ गए जिनके प्रति विश्वास हुआ तो ये तीसरी अगर भक्ति मिले तो हम लोग विचार कर रहे हैं राम जी के एंट्री के लिए क्या क्या जरूरत है ध्यान रखो ये राम जी का प्रसंग है चौथी भगति मम गुणगना करी कपट तजीगान और गुरुदेव ने जो हमको राम जी का ज्ञान दिया सब कपट और सब मन के विकार चिंता छोड़ के प्रेम से गान करना राम जी का ऐसी जो है ना गुणगान राम जी का पूरा करना ये राम जी चौथी स्टेज में बता रहे हैं उसने पहले तुम गान करोगे तो तुमको पता नहीं रहेगा ना कि राम जी कौन है तो किसका भजन करोगे एक हमारे भक्त है भगवई में वो एक बार बहुत अच्छा भजन कर रहे थे उसमें तारीफ भी बाद में आए बोलते मीनिंग क्या है इसका बोला <laughs> यार इतना बढ़िया प्यार से वजन कार रहे हो तुमको पता ही नहीं बोलते नहीं हमको ट्यून अच्छी लगती है उसमें राम जी का नाम आ जाता है बस हमको अच्छा लगता है लेकिन पूरा राज हमको नहीं पता है। तो आपके सामने हम झूठ क्या हो गया जो सच्चाई है दिल में बात है वो बताएं रहे हैं हमको हक कृपया इसके बारे में बताइएगा कभी तो हम लोग कई बार पता नहीं रहता है तो भी विभजन करते हैं उस समय कुछ और प्रयोजन हो जाते हैं प्रारंभ में ऐसे धीमे धीमे रस है लेकिन वो भजन जिसको भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानी भजन जब आपको ज्ञान हो जाए तब तो कितना बढ़िया भजन होता है राम जी की महिमा आपके दिल में है तो कितना बढ़िया भजन होता है तो इसीलिए चौथी स्टेज पे वो राम जी रखते हैं कि जिस समय हमारा तुम ज्ञान रख के गुणगान को ईश्वर का और एक चीज विशेष रूप से बोलते हैं कर एक कपटीका कई बार मन में कुछ ना कुछ विकार आ जाते हैं तो जब यह ध्यान रखो कि भगवान के साथ भजन अव्यभिचारी होना चाहिए कपट होता है व्यविचारी भक्ति और हमारी भक्ति अव्यभिचारी होनी चाहिए अव्यभिचारी भक्ति होती जब किसी और काम के लिए नहीं घर में कोई आए आपसे एक दिन बड़े प्यार से बोल रहा मुझे कभी बोलता नहीं हो और बढ़िया बढ़िया भोजन भी बना रहा है और पता लगा बड़ी अच्छी साज तो बड़ी सेवा हो रही है तो आप क्या सोचोगे हाँ भाई आप बोली दो क्या चाहिए है बहुत ज्यादा भूमिका बन गई है अब तो बताइए ही कैसे आ क्या चाहिए समझते हो कि अभी तो देखो धन तेरह सारी है और कुछ खरीदा तो इतने दिन से इस बार तो खरीद ही दे पॉइंट समझ में गया हमको लगने लगा था को जान ही सेवा हो रही है कुछ चक्कर है धार्मिकको बोलने लगी सारी भक्ति जब बड़ी सेवा बड़ी भक्ति हो किसी गणित के वजह से क्या कभी आपने सोचा है कि बगैर गणित किसी की सेवा करो उसको जो है के व्यक्ति कपट व्यक्ति बोलता है राम जी का गुणगान बगैर किसी अपेक्षा के होना चाहिए माना जी को कैसे होता है बगैर अपेक्षा के तो हम कभी मुस्कुराते तक नहीं है <laughs> एक जगह कहीं लाफिंग क्लब चल रहा था असमें बहुत जगह चलते रहते हैं ना तो वहां पर हमने खड़ा खड़े हुए देख रहे थे दूर से तो उनके इंस्ट्रक्टर बता रहे थे थोड़ा थोड़ा करो, करो, सुंदर लगते हो, तुम्हारे तनाव खत्म हो जाते हैं और उसका ने तर्क दे रहा था कि हंसा करो हंसकराया करो रिलैक्स हुआ करो इतने टेंशन रहते हैं और तुम्हारे तनाव से ये बीमारियां आती हैं लोगों को तर्क पे तर्क दे रहा था कि तुमको क्यों हंसना चाहिए और सब गंभीर मुद्रा में बैठे हुए <laughs> उनके तर्क दे रहा था कि तुम्हारे चेहरे में इतने मसल होते हैं और जब मुस्कराते हो तो सब रिलैक्स हो जाते हैं बीपी तुम्हारा ठीक हो जाता है तुम्हारे टेंशन खराब खत्म हो जाते हैं और ये वो दुनिया भर की चीजें बता और वहां पे लोगों को यह करने में भी मुसीबत हो रही है। मुस्कराते भी हैं तो प्रयोजन से मुस्कराते दुकानदार को पता लग गया ना कि कोई माल लेने आया है, देखो क्या मुस्कराता है एक बार किसी दुकान में हम गए बाबा जी वगैरह आए हैं कुछ है। चाहिए, चल रहे हो तो चल ऐसा सब बात में हमारे साथ हमारे भक्त थे वो चमना जमा कर अपनी रसीद की किताब निकाली एकदम तू बदल गया उसका मुस्कुराहट खत्म हो गई और फिर बोला दो चाय लाना <laughs> उनके सब को जिस समय बोला दो चाय लाना तो मतलब मतलाना तो वो ऐसी स्थिति होती है वहां पे आतिथ्य है बड़ा उत्साह है बड़ा प्रेम है बड़ा आदर दे रहा है वो भी गणित वर्ग क्या कभी सोचा है कि बगैर गणित की मुस्करा भी जाता है बगैर गणित के कुछ नहीं हो जाता है बगैर गणित के गुणगान गाया जाता है ये तब होता है जिस समय हम ये देखते हैं कि आज तक हमारे जीवन में कितनी कृपा बरसती है देखिए आज तक हम कृपा जो बरसती है उसका स्मरण करेंगे ना तो आप बगैर प्रयोजन के मुस्करा सकते हैं सेवा कर सकते हैं गुण का हमको मनुष्य शरीर मिला है कितनी बड़ी कृपा है तुम तो कौन सी गणित है भगवान को क्या चाहिए तुम से? चौरासी लाख योनिया हैं, कहीं पर भी पूछ घुमाते हुए उतरते थे, थे। मनुष्य शरीर मिला कम से एक थैंक यू तो हो गए भवे गणित के सत्संग मिला है शंकराचार्य जी विवेक चुड़ावणी में बोलते हैं दुर्लभ तय में देवानुक्र हेतु कम मनुष्यत्व मुख्यत्व महापुरुष संशय तीन चीजें भगवान की विशेष कृपा से मिलती हैं मनुष्यत्व तो इंसान में दुनिया की सबसे उत्कृष्ट योनि है मनुष्य और आज हम और आप मनुष्य बने मनुष्य तो सब संसार के विकारों से मुक्त होकर भगवान का ज्ञान प्राप्त करें और परम सत्ता में जगें परमानंद में जगे ऐसी आकांक्षा अगर मन में कमी कमी भी होती है तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है इतने आकर्षण वाली दुनिया में इन सब चीजों का समय नहीं मिलता किसी को और महापुरुष संश्रया अगर अच्छी लोगों का साथ मिल जाए इससे बड़ी कृपा नहीं होती जो जो कृपा मिली है उसका सदैव धन्यवाद देना इसको उसके निष्काम बनती इस हमारी वजन में इस गुणगान में कोई गणित थोड़ी है ये तो पुराना हम जो है ना धन्यवाद कर रहे हैं तो ये बोलते हैं ये चौथी भक्ति है राम जी का भजन सदैव जो है ना हम लोग करप्ट कर देते हैं दूषित कर देते हैं अपेक्षाओं से हमार को आज तक जितनी कृपा है वो स्मरण करके भजन करो तो निष्काम होती हो राम जी का भजन तो जब हमको वो रस मिल जाए तो राम जी बोलते हैं ये स्टेज नंबर फोर, तो ये उनकी जो है चौथी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो भी वेद प्रकाश पहले गुणग्रहण कीर्तन करो भजन करो फिर राम जी का एक नाम मात्र लेके उस दिन रमना है जानझ करना जब अच्छा लगता है क्योंकि राम जी की याद आती है कोई प्रेमी भी है जिसका बहुत किसी से अनुराग हो गया है रेती में बैठ के उसका नाम लिखा करता है उस दिन नाम लिख के क्या करते उस दिन आपको नहीं समझ में आएगा <laughs> प्रेम हो तो आपको पता लगे राम जी का भजन आपकी भक्ति हो जाए तो आपको पता नहीं तो राम जी के जब मन में ऐसा प्रेम हो जाता है तो उसमें आदमी किसी चीज को भी निमित्त बना के उनमें रमा करता है छठ धन शील तीरती बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन करवा छठी भक्ति आगे बताते हुए राम जी कहते हैं जब मन के अंदर शांति शीलता निग्रह निश्चिंतता शांति ये जब होने लगे ना गुण आने लगे ऐसे भजन से धीमे धीमे हमारे मन के अंदर कुछ बड़े बढ़िया बढ़िया गुण आने लगे प्रसन्नता रहती शांति रहती स्वच्छंदता खत्म होती है काम क्रोध तो जो है शांत होने लगे ये समझ लो कि यह आपको सज्जन लोगों के धर्म दिखने लगते हैं उस व्यक्ति के अंदर यह छठी भक्ति होती है सात मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा तो चारों तरफ भगवान का दर्शन होने लगता है हर जगह जो है भगवान का दर्शन होने लगता है और राम जी एक विशेष चीज बताते हैं हम उससे ज्यादा संत लोगों की महिमा देखने लगती है गुरु की महिमा संतों की महिमा हमको संत लोग और गुरुदेव ऐसे देखते हैं कि ये ना होते तो हम भगवान के पास भी कैसे जाते हैं तो राम जी से अधिक उनके संत के दास लोग की महिमा भगवान बुद्ध गुण का बनाते हैं अब वैसे संतों की महिमा दिखने लगे आठवा चालाभ संतोषा सपने हम नहीं देखी पर दोषा आठवीं भक्ति बोलते हैं हर समय खुश रहना सीखना है कोई भी चीज हो दुखी होने के लिए महलों में भी दुखी हो जाते हैं और सुखी होने के लिए झोपड़ी में भी सुखी हो सके सुखी होना संतुष्ट होने के लिए परिवेश की नहीं अकल की जरूरत होती है कोई संस्कार कोई मूल्य की जरूरत होती है कि तुम हर समय खुश रहना सीखो कभी जो है वो गुड़ घना क्या बोलते घी घना और कभी मुठ्ठी भर चला पर कभी वो भी मन अब नहीं मिल रहा है तो कुछ रहना जी भैया उसमें भी उस मजा ले कई बार भंडारा भी होता है और कई बार के बोल रहे हो कमियां भी होती जीवन में ऐसे भी समय आते में निकल जाएगा तुम्हारा उत्साह मंग तुम्हारी सुंदर भावना बनी रहे तो तुमको आधी के रास्ते मिल जाएगा मन के अंदर ये उत्साह उमंग ये सकारात्मक सोच ये सुंदर चीज होती है हर समय खुश रहना चाहिए वो। किसी को महत्व मत दो हो कि तुम्हारे मन के अंदर कोई चिंता अधिकार टेंशन रहे हतरे के लोग हैं अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग तो हम कई दूसरों से चिंतित लाएंगा हमारा मन एक मंदिर है जिस मंदिर में एक बोल्डन द राइट्स ऑफ एडमेशन रिजर्व अंदर जाने के लिए प्रवेश निषेध बगैर अनुमति के हमारे मन में जो एंटर करता है हमारी परमिशन के बगैर थोड़ी एंटर कर सकता है एक बार एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे बोलते देखो भैया हमारा जो उपदेश भी सुन रहे हो ना अगर तुम नहीं चाहोगे तो हमारा उपदेश भी तुम्हारे हृदय में नहीं छोड़ेगा बाद में पूरा तुमने जो है मुंह टेड़ा कर हैं है। वो कट <laughs> गया खत्म हो गया हमारा उपदेश कहां एंट्री मिली हमारे उपदेश को हमारा उपदेश तुम्हारे हृदय में चले इसके लिए भी तुमको परमिशन देनी पड़ती है भैया बहुत बहुत धन्यवाद तुमने परमिशन दी ये सब जो है उपदेश तुम्हारे हृदय में एंटर करा तुम्हारी बड़ी कृपा है क्योंकि तुम्हारी कृपा नहीं होती तो धरा दरा रह जाए हमारा उद्देश्य का मतलब है उसका इसलिए अगर कोई बुरा भी हो तुम्हारे मन के अंदर विकार हो तो तुम्हारी एंट्री हुई है तुमने एंट्री दी है उसको इसीलिए उसके ऊपर जो है ना गुस्सा मत करो तुम तो क्यों किसी भी बात को अपने मन में आने देते हो जब अच्छी अच्छी सत्संगी भी जो है ए करके खत्म कर सकते हो तो उसको भी करके खत्म कर दो ना है? क्यों मन के अंदर चिंता हुआ हुआ है तुम्हारा मन है तुम्हारा मन मंदिर है उसमें एंट्री राइट और एडमिशन रिजर्व किसी को भी एंट्री मत दो अच्छे अच्छों को एंट्री दो उनको महत्व दो उनको सीरियसली लो। दोेक्षा वो उपेक्षा करना जानते हो तो नहीं जानते हो तो सीखो अनेकों तो की उपेक्षा करनी पड़ती है किसी को भी मिले उससे थोड़ी हमको टेंशन लेना चाहिए मुस्करा के डालना सीखो तो जथा लाभ संतोषा हर समय खुश रहना सीखो और सपने में भी दूसरे का दोष मत देखना मन तुम्हारा करप्ट हो जाएगा अगर हमारे अंदर सपने में भी दोषों का चिंतन होगा ना तो दोष ऐसी चीज है जो हमारे मन को पहले गंदा कर किसी का भी तुम बुराई मंत्रो भगवान सबको सबूति दे सजे भगवंत सुखी ना है? कल विश्व मंच के ऊपर सुषमा जी ने पूरे दुनिया को ये मंत्र सिखाया हमारे वेद जो है वो कह के गए कि सब लोग सुखी हो कोई दुखी ना हो पाकिस्तान भरे आतंकवादियों को, को भेज के ना लोग को मार रहा है हम गरीबी से लड़ रहे हैं और वो हमसे लड़ रहे हैं है? हम तो, तो भी सोचते हैं कि उनका कल्याण हम अपनी रक्षा करना जानते हैं लेकिन तो भी हमारी प्रार्थना है भी उसे भैया को सरूर दोष मन दे दोष किसी का जब देखते हैं तो हमारा मन खराब होता है गंदगी लड़ोग में तो हम भी तो, तो पहले गंदे होंगे माचे जलती है ना तो पहले मासे जलेगी ना दूसरे जलेंगे वैसे ही मन के अंदर विकार विकास जुलाते हैं तो पहले हम जसा करते थे दूसरी लगता इसलिए ये आठवीं भक्ति है और अंत में नवम सरल सब सब सन चल छा मम भरो मन के अंदर वो सरलता चलता रहे कोई चल नहीं कोई कमर ऐसे व्यक्ति बनो कि दुनिया दूसरों के अंदर कोई कमिया तो ना तुम्हारे अंदर तो अच्छा होना है तुम तो चल मत करो में भरोसा भगवान पे भरोसा रखो हर समय भगवान पे भरोसा रखो और कोई चिंता मत रखो सब अच्छा होगा जो गलत करेगा उसके कर्मों का फल मिलता है उसको कभी नहीं छूटता है और जो अच्छा करेगा उसको अच्छा नहीं मिलेगा यह सिद्धांत तो हमको सत पथ के ऊपर ले जाने के हेतु हुआ हैं भगवान का भरोसा हमको जीवन में ऐसा बनाने के लिए निमित्त बने और मन में ना हर्ष हो ना दीनता हो ना शोक होता तो ये मन है इस में राम जी की भक्ति है वो राम जी को देखना है ऐसे लोग भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और जब तुम्हारे मन में भक्ति हो तो हम तो एंट्री देंगे लेता तो हूँ तुम तो राम जी को देखोगे आ जाएगी ये तो पता नहीं क्या क्या देखोगे कपड़े देखोगे उनका रूप देखोगे नहीं बड़ा स्मार्ट है क्या आंखें हैं कमल कितने कमल नहीं कमल नहीं। श्री राम चंद्र कृपाल भजन नव कंजे भगवान कंजे मुख कर कंजे पद कंज सभी कमल की तरह अच्छा तुम कमल देखने आओ यार अरे राम जी को देखो यार इन सब कमल अमल के पीछे ऐसे आनंद के धाम ऐसे ज्ञान के धाम ऐसे करुणा के धाम वो विराजमान है उनको देखो जिसके पास भक्ति होगी वही राम जी को देखता है इसीलिए ये सब उपदेश बड़े महत्वपूर्ण तो है हनुमान जी जो ना वो राम जी के द्वार पे बैठे हुए यही देखते हैं कि तुमको एंट्री तो देते दे। हैं लेकिन देख पाओगे क्या अगर देखने की इच्छा है अगर राम जी के दर्शन की इच्छा है तो ये ट्रेनिंग समझो और यह राम का खुद का उद्देश्य है और अंत में शबरी जी को बोलते हैं कि आपके अंदर उनको निमित्त बना के हम लोगों को उपदेश दिया रहा है और जहां पे राम जी खुद हमको बताते हैं कि कैसे भक्ति की प्राप्ति होती है और जिसके अंदर भक्ति है वही हमारा ज्ञान प्राप्त कर है इस तरीके से ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है अभी चीजों में और डुबकी मारते जाओ ना तो बहुत कुछ निकलता जाएगा होम आपको इसके अलावा ये भी बताएं कि भागवत में नौना भक्ति कौन सी है संग तो जुड़ा हुआ है लेकिन ज्यादा खींचने में प्रभाव होता है श्रवण आदि जो है होना से उसमें भक्ति के प्रकार से बताए तो यहां पर हनुमान जी हमको ये राम जी के दर्शन करवाने के लिए ऐसी ट्रेनिंग देते हैं और खुद अपने आचरण से ये सत्य करते हैं तो इसके साथ ही हम लोगों की इक्कीसवीं चौपाई का हम लोग समापन करते हैं और अगली बार जो है वो बाईस में प्रवेश करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, जै जै राम।